कहीं कुछ कहने का नहीं जो शास्त्र में लिखा है आ, बिल्कुल सधे हुए ढंग से वही बात कहते हैं। किसी को बुरा लगे तो क्षमा मांग लेते हैं वो लिखा रहता है कष्ट के लिए खेद है कितना भी परेशान हो आगे एक बोर्ड लिखा हुआ मिलता है कि असुविधा के लिए खेद है हम भी कह देंगे किसी के दिल को दुख पहुंचा हो तो हमको खेद है उसकी यद्यपि आवश्यकता नहीं है साधु को सचिव को गुरु को वैद्य को मीठा बोलने वाला नहीं होना चाहिए सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भयास राज धर्म तन तीन कर हो वे गिनाश को ऐसा नहीं कि मनमुखी बात करने वाला दूसरे को खुशी की बात करने वाला होना चाहिए जो सत्य है वही कहे और फिर भी किसी को कड़वा लग जाए किसी के दिल को दुख पहुंच जाए तो हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना तो है नहीं अब तो चाहे जिसको देखिए वही भीख मांगता हुआ दिखाई दे जाएगा उन महात्माओं ने कहा नहीं क्षत्रिय जिसका जिस यज्ञ का आचार्य होगा और चांडाल से विशेषता ये राजा त्रिशंकु चांडाल हो गया है ये यजमान होगा तो कथम सदस्य भोक्तारो हवि तस्य सुरर शय उस यज्ञ में देवता हवी कैसे स्वीकार करेंगे ब्राह्मण हो अथवा महात्मा हो भुगतवा चांडाल भोजनम चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा महात्मा हो कितना भी बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो चांडाल का भोजन करेगा तो स्वर्ग नहीं जा सकता विश्वामित्रेण पालिता हा। ये गलत हो रहा है ऐसा कहा यज्ञ हो गया परंतु देवता नहीं आए विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में आज तक जितना भी तप किया है उस समग्र तप के प्रभाव से मेरा शिष्य त्रिशंकु स्वर्ग लोग जाए तो जमीन पर खड़ा था त्रिशंकु राकेट की तरह से उड़ा और सीधा स्वर्ग में पहुंचने लग गया देखा दुनिया ने अपनी खुली आंखों से विश्वामित्र जी महाराज माने बहुत अद्भुत ताकतवर महात्मा है संकल्प लिया और त्रिशंकु आकाश मंडल में स्वर्ग की ओर जाने लग गया पश्च्य में तपसो वीरियम स्वार्जित नरेश्वर स्वशरी नयामी तुमको स्वर्ग भेज दूंगा ऐसा कहकर के संकल्प किया स्वर्ग जाने लग गया दिवम जगाम काकुतस्थ मुनीम पश्यताम तदा हे राघव इन विश्वामित्र जी महाराज की तपस्या का परिणाम कि तुम्हारे वो पूर्वज त्रिशंकु स्वर्ग जाने लग गए जो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां इंद्र खड़े थे उन्होंने कहा जल्दी दरवाजा बंद करो ये दुष्ट व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए लोगों ने कहा महाराज एक महात्मा की तपस्या का प्रभाव है और वेद मार्ग का उल्लंघन किया है गुरु गौ माता के प्रति दुर्भाव था ब्राह्मण कन्या के प्रति दुर्भाव ये चांडाल है गुरु शाप दग्ध है इसलिए अंदर नहीं आएगा और बताइए कहा एक भी भारतीय व्यक्ति यदि शरीर के सहित स्वर्ग में आ गया तो खतरा है ये तो रास्ता लग जाएगा लोग तपस्या करेंगे महात्माओं को दक्षिणा देंगे तपस्या खरीद लेंगे सीधे स्वर्ग आया करेंगे फिर हमारी सरकार गिरा देंगे इनका क्या भरोसा है भारतवर्ष के लोग तो इतने खतरनाक हैं बोले सियावर रामचंद्र भगवान की इधर से आवाज कम आती है जबकि इधर के लोग ज्यादा है सुन रहे हैं सब कि सो रहे हैं सब सो रहे हैं ना जब मैं किसी को सोते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तक व्यक्ति चैन में नहीं होगा ना सुख में नहीं होगा सुकून में नहीं होगा तब तक सो ही नहीं सकता है बेचैन आदमी तो करवटें बदलता रहेगा नींद ही नहीं आएगी रात के बारह बज गए एक बज गए दो बज गए वो जग रहा है भले ही कौन नहीं आवे कौन नहीं आवे नींद कौन नहीं आ? कितने लोग मिलते हैं बाप जी <laughs> ये बीमारी है समस्या है और जो आदमी सुख में है चैन में एक बार बिस्तर पर गया और दो मिनट में नींद कौन है बोले नींद माँ जगदम्बा है नींद हमारी मां है नींद आना बुरा नहीं है नींद का नहीं आना बुरा है नींद आना बीमारी नहीं है नींद का नहीं आना बीमारी है और देख लेना नींद ना आने के लिए कोई दवा नहीं है दुनिया में नींद आने के लिए बहुत सारी दवा हैं लोगों को नींद नहीं आती तो गोली खानी पड़ती है बड़ी मुश्किल से आप आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और मेरी बात पर आप हंस रहे हो कि नित, नित्य निद्रा तो भगवती जगदम्बा है आप नित्य बोलते होगे गए या देवी सर्वभूतेश निद्रा रूपेण संस्थिता है कि नहीं जब तुम नींद में हो तो समझ लीजिए कि तुम्हारे अंदर मां जगदम्बा निद्रा के रूप में आनंद ले रही है कितना भी दुखी इंसान हो कितना भी परेशान हो और एक बार आंख लग जाए उससे ज्यादा सुखी दुनिया में कहा इंसान होगा नींद तो हमको थके हुए अपने बालक को इस दुनिया में भटकते हुए बालक को रिलीफ माने टेंशन फ्री कर देती है सुकून देती है सुख देती है आराम देती है और जब नींद से जग के आता है तो बालक को ऐसा लगता है जैसे मैं माँ की गोद से उठ करके आ रहा हूँ इतना सुकून इतना सुख इतना आराम जब भगवान की कथा सुनते हैं तब तो खासकर ज्यादा नींद आती है ऐसा कहते हैं लोग तो अच्छा है कि बुरा भगवान की कथा में नींद आना अच्छा है कि बुरा हमको तो लगता है अच्छा है। घर में सोने से तो यहां का सोना बढ़िया है घर में सोने से यहां का सोना लाख गुना बेहतर है जब भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होता है और जब चित्त एकाग्र होता है सुख के आनंद के केंद्र पर होता है तो विश्राम में चला जाता है वो विश्राम ही निद्रा है भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए लोग कहते हैं प्रभु निद्रा समाधि है कि नहीं निद्रा समाधि की अवस्था है अच्छा नींद में जो है कम से भी कम वो व्यक्ति लड़ तो नहीं रहा किसी की बुराई तो नहीं कर रहा किसी को गाली तो नहीं दे रहा चोरी तो नहीं करता जो सो रहा है एक ही तो भूल ही सो गया बाकी तो दुनिया की कोई गड़बड़ी नहीं है चोरी नहीं छल नहीं कपट नहीं बेईमानी नहीं किसी को दिल नहीं दुखा रहा है इसलिए कोई चिंता नहीं यहां आकर के चाहे रो जाओ चाहे सो जाओ और चाहे अपने में खो जाओ परंतु रोज आओ यही आके सो कोई बात नहीं चलेगा बस चल रही हो और बस में सारी सवारियां सो जाए ड्राइवर जगता हो तो कोई गड़बड़ है तुम सब सो हम ड्राइवर जिंदाबाद इस भगवत कथारूपी रथ में आकर के बैठ करके भी सो जाओगे ना ट्रेन में आके सो भी जाओगे और चालक चल रहा है ठीक से तो ठीक जगह पहुंचा देगा तुमको तुम कलकत्ता जाना चाहते हो ड्राइवर जग रहा है तुम्हारी गाड़ी पहुंच जाएगी और ड्राइवर सो गया तो <laughs> इसकी गारंटी हमारी हमने सो गए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की सोचा भाई भारतवर्ष के लोग बड़े खतरनाक हैं एक ने भी रास्ता देख लिया तो ये तो रोज यहाँ तो बाबाजीओं का देश है भारतवर्ष तो तपस्वी महात्मा के चरण पकड़ेंगे बाबा स्वर्ग दिखा दें और कोई भी बाबा अपनी तपस्या देगा स्वर्ग में आ जाएंगे और ये इतने खतरनाक लोग हैं ये प्याज के छिलके पर सरकार गिरा देते हैं टमाटर सौ रुपये किला हो किलो हो जाए कोई गम नहीं दूध में मिलावट हो जाए कोई परेशानी नहीं घी नकली मिलने लग जाए कोई परेशानी नहीं नकली खोआ हो कोई परेशानी नहीं दवा कोई चिंता नहीं पढ़ाई की फीस इतनी महंगी हो जाए कोई चिंता नहीं प्याज महंगी हो गई तो आसमान उठा लिया सरबरे आफत आ गई इनको स्वर्ग में आना ठीक नहीं है तो ऊपर इंद्र ने स्वर्ग में नहीं घुसने दिया धक्का मारा नीचे गिर रहा है उसने कहा बचाओ बचाओ गुरुदेव मैं नीचे गिर रहा हूँ विश्वामित्र ने देखा कि अरे मेरी तपस्या बेकार जा रही है तो ठहर तिष्टिष्ठित होबाच अरे ठहर जा ठहर जा बेचारा बीच में लटक गया ऊपर इंद्र नहीं आने देगा और नीचे विश्वामित्र नहीं आने देगा जो लोग अपनी मनमानी करते हैं उनकी दुर्गति त्रिशंकु के जैसी होती है इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं यहाँ ठीक से रहता तो मौज का जीवन जाता विश्वामित्र का क्या बिगड़ जाएगा नाक कट जाएगी क्या बोले नहीं नहीं यदि नीचे आ गया तो लोग कहेंगे देखो कितना सिद्ध बनता था चेली को स्वर्ग भेजूंगा ये देखो घूम रहा है विश्वामित्र का अहंकार है वो त्रिशंकु को नीचे नहीं आने देता बोले वही ठहर जा बेटा और कहते हैं आज भी त्रिशंकु नीचे मुख करके अंतरिक्ष में है पौराणिक कथा और वस्तुस्थिति क्या है भगवान जानते हैं उस त्रिशंकु की जो लार गिरती है वही कौन सी कर्मनाशा नाम की नदी है गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और कर्मनाशा नाम की नदी में स्नान करने से पुण्य नष्ट होते हैं उल्टा है सारा खेल वो मगहर के किनारे से बहती है जहां कबीरदास ने अपना अंतिम समय गुजारा काशी से कुछ दूर है थोड़ा कम मिले परंतु गम के साथ में जी मर्यादा का उल्लंघन ना करें गलत रास्ते से आपने कुछ अधिक पावी लिया तो ठीक है दुनिया की नजर में तुम कुछ बड़े हो जाओगे परंतु अपने मन में अंदर झांक करके जब जब देखोगे तब तब तुमको अत्यंत अशांति और क्लेश होगा बोले दुनिया में तो ठीक है परंतु अंदर घट को हटाया न किसी को गिराया सफर जिंदगी का किया धीरे धीरे और जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर वहां हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे किसी को गिरा करके किसी को हटा करके तुमने कुछ धन पाया कोई पद पाया कोई सम्मान पाया चैन नहीं पाओगे जो हटेगा वो जीवन भर आपको कोसता रहेगा उसके अंदर टीस रहेगी और आप भी जब जब अंदर उतरोगे तब तब आपको एहसास होगा कि देखो मैंने उसका हिस्सा खाया है मैंने बेईमानी करके पाया है तो सब कुछ मिलेगा संपत्ति मिल जाएगी परंतु शांति नहीं मिलेगी छीन करके झपट करके बेईमानी से कुछ भी पाओगे वो रहेगा तो यही वो साथ नहीं जाएगा और एक आज एक आज के जीव आज के कथा का जीवन दर्शन का एक प्यारा सा सूत्र चर्चा का विषय आ गया तो कर ले वो सियावर रामचंद्र भगवान की इसके पीछे कारण क्या है उसका थोड़ी चर्चा कर ले हम जब विद्यालय में पढ़ते थे वो संस्कृत पाठशाला थी और हमारा हमारी किशोर अवस्था थी हो जाता है किशोर अवस्था में थोड़ा बहुत कुछ नई बातें जुड़ने लगती हैं जीवन में उस समय जो विद्यालय में छात्रावास में बहुत अच्छा पढ़ने में माने जाते थे उन्होंने एक दिन हमसे बहुत स्नेह करते थे कहा भैया जिस दिन तुम ये विद्यालय छोड़कर के जाओगे उस दिन तुम्हारे साथ केवल और केवल यहाँ की पढ़ाई जाएगी न मित्र जाएंगे न शत्रु जाएंगे न यहां की सुख सुविधाएं जाएंगी न यहां का भोजन जाएगा न यहां का मान अपमान जाएगा क्या जाएगा विद्यालय छुटा तो केवल जो आप विद्या प्राप्त करेंगे ज्ञानार्जन करेंगे वो साथ जाएगा वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा और अभी तुमको दो तीन वर्ष और चार वर्ष और रहना है यहां वो कमाओ जो साथ में जाए ये मित्र ये विरोधी भोजन अच्छा नहीं ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं इन इन चक्करों में अपना दिमाग मत लगाओ ये बात हो सकता है उतने दायरे के लिए कही हो हमारे अच्छे के लिए कही थी पर हमको बहुत अच्छी लगी ये नहीं कह सकते पूरे पूरी ईमानदारी से कि हमने अपने जीवन में पूरी की पूरी वो उतारी हम कोशिश करते हैं कि यहां से ईमानदार बात कहे सही बात बोलें हम ये दावा नहीं करते कि उस बात को हमने अपने जीवन में पूरा का पूरा उतार लिया परंतु मन में कहीं ना कहीं वो बात बैठ गई कि जब हम इस विद्यालय से जाएंगे तो केवल यहाँ की पढ़ाई हमारे साथ जाएगी ना गुरुजी जाएंगे और ना हमारे मित्र जाएंगे ना ये कमरे जाएंगे ना यहाँ की सुविधाएं जाएंगी ना ये भोजन जाएगा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जाएगा वो जाएगा जो हम पाएंगे यहां जो कमाएंगे यहाँ विद्यालय में तो विद्या मिलेगी शायद वो इस बात को कहकर के भूल गए होंगे पर हमको आज भी याद है और हम उनको याद करते हैं तो हमारे मन में ऐसा करता है कि उस समय उनको प्रणाम कर लें। ले ये बात वहीं खत्म नहीं नहीं हुई हमको आगे तक लग गई जब दुनिया छोड़ कर के जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा वो सूत्र जो वहां मिला था वो जगह बदल गई विद्यालय बदल गया छात्रावास छुट गए हम इधर आ गए और मन में उस सूत्र का रूप बदल गया जब तुम ये दुनिया छोड़ कर के जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां का सम्मान यहां का अपमान यहां के गुरु यहां के चेला माता पिता भाई बहन क्या जाएगा या के सुख साधन यहाँ के आश्रम यहां के भवन यहां का यह विस्तार जाएगा बोले नहीं क्या जाएगा बोले धर्मानुगो गच्छत जीव एक केवल और केवल हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा कर्म दो प्रकार का हो गया सत्कर्म और असत्कर्म माने पाप और पुण्य पाप साथ में जाएगा तो यहां भी परेशान करेगा और वहां भी परेशान करेगा